यत्र तो प्रत्यागेना प्रत्यागेना वा परानी ये तात्पर्य परस्परार्थ आवश्यक वाचाश्यागेन पर असंसृष्टस्तमापरा त्रैक्य विषय सामना प्रकृष्ट प्रकाश्चंद्र स्वयं देवती कि भाई जहां जैसे तात्परिक आ विषय जो वाचार्थ अंश है उसका त्यागना जैसे देवदत्त में तदश है तत्ता है ना तद तत देश तत्कालयम के तत्काल्थ तत को टीमार है सो देवदत्ता देवदत्त इनके जो वाच्यांश विद्यमान वस्तुओं को प्रत्याग करके वाचार्थ अंश का प्रत्याग करके जो असंसृष्ट वस्तु और काल और उस देश से असंबद्ध केवल जो देवदत्त है उसको आप ग्रहण करते हैं। एक विषय सामान्य प्रकृष्ण प्रकाश चंद्र में इसी प्रकार से तात्परिक विषयवाचार प्रत्या करना है करे सती प्रकृति अध्यासा साम्रज क्या अन्वय आंगे साम्रजकण योगुपम असोव अन्वय व्यतिका पेण्डी इसे तो टिप्पणी थी अन्वय का अभावपरिहार के द्वारा को मात्र को पुरुष ग्रहण किया गया जैसे अन्वय संबंध विशेष विशेषाम ब्रह्म जगत समय संबंध बुध्येत न चा सुवक्ष्य न तमना करते हैं कहते संबंध को और विशेषण विषय के साम्राज्य में ही हो सकता है और यहाँ ब्रह्म और जगत का कोई संबंध हो नहीं सकता अतव यहाँ विशेषण विषय के साम्राज्य नहीं है फिर क्या होगा अध्यास विशेष व्यतिरेको भेद्यास शिष्य संबंध मानना चाहते हो वह व्यतिरेक अर्थात जो भेद है वो रहेगा और भेद में आप इस तरह से कर ही नहीं सकेंगे एक एक है विषय में भी यह संभव नहीं है क्योंकि संबंध को लेकर के जो हम व्यवहार करना चाहेंगे वह अपने से भिन्न कोई संबंध वहां बन नहीं सकता परम जगत के साथ इसलिए ऐक के विषय संबंध यहाँ पर भी नहीं हो सकता अन्वयादि परिहार सामान्य बाघ साम्राधिक्रह मात्र बोधे इसव आदि का परिहार करते हुए इस जब जीव ब्रह्म के बीच में हो ब्रह्म जगत के बीच में हो सब जगह क्या है बाधा सामान्य सामने करने ही मानना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है यदि अहम ब्रह्मास्मि स्वयं दत्त जैसा ही है आम ब्रह्मास्मि लेकिन वहां पर भी कह रहे सर्वत्र आपको बाधा सामाजिकरण ही मानना चाहिए कि आम शब्द का क्या दे पर निर्भर होता है अहम सबसे मुख्यार्थ ले लेते हैं कि था ना पंचदशी में अहम का तीन अलग अलग, अलग अर्थ होता है मुख्य अर्थ अलगार्थ गए ले रहे हम अहम से आत्मा को ले रहे हैं से आत्मा रहे। फिर तक के विशेष सामर्ज हो सकता है ले आहम से हम शरीर आदि विशिष्ट को लेते हैं तब तक बाधा सामाजिक लेना पड़ेगा इसे कहते हैं सर्वत्र हम लोग यहाँ बाधा सामदीकरण ही वेदांत पक्ष में मुख्य मानते हैं इस प्रकार से द्वितीय मुंडक का तृतीय खंड भी पूरा हो जाता है तृतीय मुंडक का प्रथम खंड आरंभ हो रहा है परा विद्या उक्ता परा विद्या कह दिया गया है पुरुषा सत्यों की दिगमित है जिसके द्वारा अक्षरत जो पुरुषराम का है जो सत्य है उसका ज्ञान होता है और जिसके ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथ आदि संसार कारण जिसके अनुभूति होने पर हृदय ग्रंथी आदि जो संसार के कारण थे उनका आतंतिक विनाश हो जाता है तत्न उपाय से योगो धनुरादि उपादान कल्पना या और उसके दर्शन का जो साधन बोधा योग है क्या है वो धनुरादि को तो ग्रहण करना प्रणव धनु है उसको ग्रहण करो इत्यादि शब्दों के कल्पना के द्वारा साधन भी बता दिया गया है अब क्या फिर कर रहा गया है तीनों प्रकार के अधिकारियों को जो बताना चाहिए मंद मध्यम उत्तम अधिकारियों के लिए सारी बात कहरी गई साधन सहित अब कहा आगे का ये मुंडक तीसरा मुंडक ये क्यों आरंभ हो रहा है सहकारीणी सत्यादि साधना वक्तव्या उत्तरारंभ इसलिए जो है इस समय उसके जो सहकारी कारण है जो सहकारी साधन है युग में सहकारी साधन जो लोग इस प्रकार से प्रणववादी को लेकर ध्यान आदि नहीं कर हैं ऐसे लोगों के लिए अनेक साधन बताने पड़े सहकारी सत्य ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह, सत्यादि साधनानी में विस्तार पनाएगा। वक्तव्या कहना चाहिए इति उसके लिए आगे ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है प्राधान्य तत्व निर्धारण चकारांतरण क्रियपि सहकारी साधन बताना इष्ट लेकिन वो मुख्य लक्ष्य नहीं है तीसरा मुंडक का भी मुख्य लक्ष्य वो नहीं है कि क्या है वो बता रहे तत्व भी याद कराया गया है दूसरी तरीके से जो तरीका अपनाया गया है उसके अलावा एक विलक्षण प्रकार से भी प्रक्रिया से भी आपको जीवन कथन करने के लिए एक और तरीका अपनाया गया यहाँ तत्व निर्धारण प्रधान रूप से तत्व निर्णय क्या है निर्णय इसके लिए प्रकारांतरण उसको जो है आप अन्य प्रकार से भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है क्यों अत्यंत दुरोगा तत्व सूत्र बोल दो मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यास अत्यंत दुर्व गाय ब्रह्म तत्व जो है अत्यंत कठिन है जानना समझना अनुभव करना अत्यंत दुखे न ग्राह्य है इसलिए इस विषय में सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास पहले किया जाता है सूत्रभूत मंत्र है ये, पहला मंत्र। इसका विस्तार करेंगे सूत्र को जिस परमार्थ वस्तु का उदाहरणार्थम यह पारमार्थ वस्तु क्या है की उसके निश्चय करने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है द्वा सुपूर्णा सखाया समान वृक्षं वृक्षर पिप्पल स्वाद्वती इस अनस्तणेक यदि ब्रह्मसूत्र तीन तीन चौतीस द्वा सुपर्ण सयुजा सुपर्ण सयुज सखा सब भी आवादेश हो गया पकार सऊ यहां भी आवादेश करके पकारोप कर सब छांस पकार पकार प्रक्रिया है और अपराधी को कर दिया और अंत में क्या है प्राप्त संधि को नहीं किया जैसे अन्यो अभी। ओ है ना कैसे होना चाहिए नहीं हुआ तो अप्राप्त को कर दिया और कहे प्राप्त को नहीं किया छांद है ऐसा संधि का दो है दो, दो हैं क्या सुपर्ण दो पक्षी हैं सुंदर पंखों वाले दो पक्षी धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ईश्वर ईश्वर रूपी पंख इसके पास सयु जाऊ और दोनों श्रद्धा साथ साथ रहने वाले हैं और दोनों के दोनों सखाय दोनों का समान नाम है समान अभिव्यक्तिक कारण नाम से तात्पर्य समान अभिव्यक्ति का कारण है ये दोनों कहाान वृक्ष हम परिशस्व ये दोनों एक शरीर रूपी वृक्ष में आश्रत हैं आलिंगन क्यों ओर परिशस्व कहते हैं आलिंगन करना दोनों के दोनों एक ही पेड़ को आलिंगन किए अर्थात यहाँ एक ही पेड़ को हैं। लेकिन एक पेड़ में रहता हुआ भी, या पेड़ का तात्पर्य शरीर उस शरीर में भी घोसला बना जो पेड़ में तो नहीं रहते ना पेड़ में घोंसला होता है जो चिड़िया रखते हैं चल पेड़ पे तो बैठते नहीं उनकी घोंसला बनती है घोसले के अंदर रहते हैं इस यहाँ घोसला कौन है शरीर भी पेड़ में हृदय उसके अंदर रहते हैं दोनों तो के दोनों तो। उन दोनों में से एक लेकिन विलक्षण है नाम बराबर रहते साथ में दोनों सुंदर हैं किंतु एक शैतान है एक भगवान है, है नहीं? एक तो जीवात्मा है। और दूसरा ईश्वर तो जो जीवात्मा है वो क्या है वो और अन्य पिपलम स्वादुपत्ती उनमें से एक वह क्षेत्र जीवात्मा है जो अपनी सुंदर कर्मफलों को प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट सुख का रूपी फलों का उपभोग करता है पिपलम मैंने अपना कर्म से प्राप्त स्वादु स्वादिष्ट क्या स्वादिष्ट है ये सुख ये स्वादिष्ट है ये नहीं चाहना चाह तो भी मिलते रहता है जैसे चटनी है खाते ही नहीं खाते थोड़ा खट्टा मीठा रहता है अच्छा लगता है फिर केवल मीठा भी अच्छा नहीं लगता केवल खट्टा भी अच्छा नहीं लगता वो खट्टा मीठा इसलिए थोड़ा गुड़ डालेंगे या अंगूर डालेंगे कुछ नहीं डालेंगे आदमी का स्वभाव है खट्टा मीठा पसंद है इसे भगवान भी सुख दुख दोनों देते रहते हैं यदि भी उसको दुख पसंद नहीं आता लेकिन वास्तव में बाहर से है दुख पसंद नहीं आता अंदर से दुख भी पसंद आता है अंदर से आदमी दुख को भी पसंद करता है कैसे ये दुख पसंद नहीं आवे तो सुख का सुख और ही महसूस नहीं होगा आपको जब सुख मिलता है आप सुखी होते हैं और खुश होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि पहले दुख अंधे झेला है आगे सुख चाह रहे हैं मतलब अब दुख झेलना चाह रहे यदि केवल सुख रहेगा आदमी अपने को महसूस ही नहीं करेगा मैं सुखी हूं जिस व्यक्ति को जन्म से सुख ही रह जाए उस व्यक्ति को दुख क्या मालूम ही नहीं है जिसको दुख मालूम नहीं है उसे ये भी मालूम नहीं होगा सुख क्या है भले दूसरा कहेगा अरे तुम तो सारा जीवन सुखी ही रहा सुख तो क्या होता है पूछेगा उनको तो पता ही नहीं जिस व्यक्ति को थोड़ा कभी बुखार आ जाए छींक आ गया जुकाम हो गया कुछ हो जाए या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्षुद्र दुख भी आ जाए तभी तो व्यक्ति को पालन होता है कि वो दुख था ये सुख अति वो जो सुख चाह रहा है तो वह तो दुख में है जो दुख नहीं चाह रहा है इस समय वो सुख में है जो दुख को भी आदमी चाहता है सुख को भी चाहता है दोनों उसको है दोनों ही उसके लिए स्वादिष्ट है और स्वादु अति उसको भोग करता है जबकि दूसरा कैसा है अन्यो दूसरा भी उसके ही नहीं तो कर्फल कहा से आएगा आज भोगेगा इसे वहा किसी भी प्रकार सुख दुख कार्य ना भोगते हुए अभी चाकती चुप चाप केवल देखते रहता है चौबीस घंटा देख रहा है वो आप सो रहे हैं उसे भी वो देखता है ये सो रहा है करके सबका रिकॉर्ड मेंटेन करता कितना घंटा आप सोए पार्ट में कितने बार आप आप सोए सब नोट करते हैं भगवान अंदर ही अंदर बैठे हो उसी से फिर दंड देंगे बाद में अच्छा तो बहुत सोता है दिन में भी सोता है पार्ट में भी सोता है चलो अगले दिन में तुमको जो है पूरा सोने वाला ही दिन भर सोने वाला कौन है वो उसको बना गधा, लात मार मार के जगाना पड़ता है नहीं तो जगे ही नहीं हो चौबीस घंटे सोते रह जाए तो हर चीज को कर रिगार्डिंग करो चौबीस घंटा जगह रहते तो मैं क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो सब कुछ वहा बिल्कुल लिखित है इसे कहते हैं अनष्टन अन्य नित्य बुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण से कर्मफल कर्म ही नहीं उसका कर्मफल का, का, नहीं, का, का नहीं है दूसरा जो है अभिता सब तरफ से आपको देख रहा है आपकी भावनाएं आपके मन का विचार आपका जागृत स्वप्न सुशुप्ति सब कुछ ईश्वर अंतरियामी बन गए है है अंदर देख रहा अच्छा। अथवा सखायऊ इन सब जगहों में ये आवादेशान अथवा जो द्विवचना उनको आकार आदेश हो गए प्रण इत्यादो द्विवचन से आकार आकारने दचन थे ना सद्वेचनों को आकार आदेश कर दिया दौ था उसको द्वा कर दिया सुपर्णाम सुपर्ण शोभन शोभन पतनऊ सुंदर है पतन के साधन पंख जिसका जीव सेवाद्ञिया शक्ति योगा नियामक भाव पतनमियमकमन तय तौ शोभन पतनौ आनंद दोनों सुंदर सुंदर पंखों से युक्त तो अगर उड़ने वाले दो पक्षी ऐसा दो पक्षी एक निम्य पक्षी है एक नियामक पक्षी है नियम्यो नियामक नियम्य कौन है जीव अग्ञ के नाते वो नियम योग्यता और ईश्वर क्या है सर्वज्ञ तो नियामकता नियामक शक्ति का अतः पतनम नियम भाव भाग्य प्राप्ति यह है दोनों उन दोनों को का शोभन बदलव सुबह सुपर्णव कहा जाता है पक्ष सामान्य सुपर्णव पक्षी सामान्य द्वा सुपर्ण पक्षी सामान्य द्वा सुपर्ण पक्षी सामान्य द्वा सुपर्ण वृक्ष आश्रय आदिश्रणार्थ पक्षी सामान्य क्या है इसीलिए क्योंकि पक्षी भी कहा रहता है पेड़ में और ये विषय शरीर भी पेड़ में है इस साध को लेकर के कह कर दिया जाए क्ष सामान्य द्वाण सर्वदा युक्त सदा सदा साथ साथ रहने वाले हैं ये क्योंकि नहीं है ना वास्तव में अभिन्न है औपाधिक भेद इसीलिए औपाधिक भेद होने मात्र से वो अलग नहीं होते जैसे घटा का घटाकाश महाकाश से अलग हो जाएगा कभी घटा घटाकाश कहीं भी जाएगा तो भी वो महाकाश के साथ ही रहेगा यानी कि महाकाश यही रह जाएगा घटा का उधर चला गया ऐसा नहीं होगा ना अभिन जो वस्तुओं में औपारी के लिए भेद हो जाता है ऐसी स्थिति में दोनों को कभी भी अलग नहीं होता यही कहना उचित होता है कभी वो नहीं उपाधियों के वजह से वस्तु में भेद जहां पर आ जाता है ऐसे वस्तु को औपाधिक भेद को लेकर के वास्तविक भेद नहीं मानी जाती और उनका अत्यंत बेलगाव अलगा जाना अलग हो जाना असंभव है और सखाया मने सखाय समान आख्यानो सखाय मने समान आख्यानो समान नाम वाले समान आख्यान क्या है चैतन्य भी चैतन्युल्यार भी चैतन्यनंद सचिद जीव विनाशी सच्चिदानंद सुख घन राशि है तुलसीदास जी कामचरित मानस में कहते हैं तो दोनों ही सचिदानंद है दोनों ही अव्य अविनाशी है घन रूप चैतन्य घन प्रज्ञान घन दोनों का एक नाम अर्थात समान अभिव्यक्ति कारणों समान अभिव्यक्ति कारणों में समानम देह अंतकरणात्मक तुल्य देह और अंतकरण नाम का जो उपाधि है ये सामान्य दोनों के अभिव्यक्ति के लिए देह और देह में अंतकरण रूप उत्पादन ना हो न जीव के भी व्यक्ति हो सकते हैं ईश्वर के अभिव्यक्ति हो सकते जीव और ईश्वर दोनों की अभिव्यक्ति इस शरीर और अंतकरण कारण से शरीर और अंतकरण है तभी आप बोल रहे मैं मयू जीव है आप जीव है तो अगर कहना पड़ता हाँ भाई ईश्वर भी है सारा संचालन करने वाला किस रूप बात अलग चीज उसका शरीर कैसा है क्या सारी बात अलग अलग चीज है यानी ईश्वर को मानना ही पड़ता है जो इसको जन्म दे रहा है मरण की व्यवस्था कर रहा है सारे जगत को संचालन कर रहा है नियामक देवर अंत करण आत्मक तुल्य अभिव्यक्ति का कारण होने से है तो वेदांत आपके आत्मक के कारण भी तुल्य होने के कारण ऐसे दो अर्थ कर दे रहे हैं कि पर्ण पांच में एवं भूतो सतौ इस प्रकार वाले होते हुए भी दोनों के दोनों पक्षियां समानम अविशेषम उपलब्धिष्ठानतया एक वृक्षम वृक्षेद समानम समान वृक्षम परेश दूसरे पाठ समान मने अविशेषम क्या विशेषता है कहते समानता क्या है उपलब्धि अधिष्ठानतया उपलब्धि के अधिष्ठान रूप से एक वृक्ष दोनों के का समान साधन है रूप से क्यों इसको वृक्ष आपने कहा वृक्षेद न सामान्यात वृक्ष के समान इस शरीर का उच्छेद हो जाता है बार बार मरता है इस वृक्ष को बार बार काट देते हो गिर जाता है नष्ट हो जाता है तो भी बार बार जीता मरता है इसलिए वृक्ष शरीर को वृक्ष कर शरीरं परिशस्वजादे को आलिंगन किए हुए इस वृक्ष को मैंने इसमें आश्रित सुपर्णो इव एकम वृक्षम फलोपभगार दो पक्षियों के समान जैसे दो पक्षी नर और मादा दोनों एक दूसरे का नियम भी नियामक होता हुआ एक ही वृक्ष पे एक ही घोंसले में रहते हैं अपने कर्मफल का भोग करने के लिए उसी प्रकार से ये दोनों हैं नंतर क्या है आगे अगले उत्तर आपको बताएंगे अरियम वृक्षा ये जो वृक्ष कैसा है लेकिन उर्दमूलो अबाप शाखो अश्वत्थ अव्यक्ता मूल प्रभव वाला है ऊर्धम नहीं उत्कृष्ट विचार करके देखिए ऊर्द मूल आवास आखिरी है, है भी, ये शरीर भी क्योंकि जो है नहीं उध बुद्ध अलग चीज है उर्ध बुद्ध कहते पिंडी है वो है ऊर्धमूल पेड़ में क्या होता है बाहर में अधोमूल है क्यों जल कहाँ डालते हो नीचे कहा पहुंचता है वो ऊपर वो अधोमूल है उर्द शाखा और ये शरीर ठीक उल्टा है आप भोजन पानी कहाँ डालते हो ऊपर अजा कहा नीचे उर्धमूल अवाग शाखा हो गया ठीक पेड़ का जो सिद्धांत उल्टा यहां सिद्धांत उठा दृष्टिया और अध्या से उत्कृष्ट क्या चीज है उत्क्रिष्ट ब्रह्म वो मूल कारण ब्रह्म ही है मूल कारण जिसका अधिष्ठान जिसका उसको ऊर्द मूल कर और अवान्श क्या बने अवान् कौन से प्राण आदि शाखा शाखा अस्य प्राण आदि क्या है शाखा के समान शाखा है जिसका ऐसे पेड़केंगे ऊर्दूलो अवा और अश्वत्थ शुम न शक्यम ये अश्वत्थ शुम अ शक्यम कल तक भी रहेगा नहीं रहेगा और तो नियमन करना संभव नहीं है जो ऐसे का नाम अश्वत्थ न स्थादातुसे स्था स्व स्थान नश्व बना दिया नहीं है कल तक स्थिति का निश्चय इस वस्तु का उस वस्तु को कहते अश्वत्थ ये ये कोई भरोसा नहीं कल मर जाएगा ये कब हार्ट अटैक हो जाए कोई पता है क्या बैठे बैठे बोलते बोलते खट हो जाते आदमी हंसते हंसते देखा ऐसे लोग हंसते हंसते गप मारते मारते खाते, खाते खाते गए सोते सोते तो पता नहीं कितने उठे ही नहीं सोए तो सोए ही गए हमेशा ऐसी ऐसी घटनाएं देखी गई पहला सेश्रम में बार गए भोजन जो पंगत चल रहा है भंडारा चल रहा है महात्मा खा रहा है खा खा दे। अचानक उसको कुछ महसूस होगा थो थोड़ा सा पानी पिया उसने वो हाथ से लोटे ने गिलास को नीचे भी नहीं रखा इतने में भीड़ क्या करेगा पंगत है चल रहा है वागल <laughs> खा पी लड़ा खाए बाद में बोले गया धन तो। क्या दोष है इसमें क्या दोष महात्मा आए इसमें नारायण है, है मुर्दा थोड़ी है वहां वो दोस्त था जहां शादी हो गया मुर्दा को अंदर बंद करके दादा मर गया मुर्दा को अंदर बंद कर दे कमरा में बर्फ में और दूसरा दिन जो है बारात आया लड़की की पोती की शादी हो गई विदाई हो गया तो तीसरे दिन जो है घोषणा हो रहा है कि मर गया तो इसलिए कहते हैं कि भाई बेखॉल नियंत्र अकृत मूल उपादान अन्वयी कारण तस्कार प्रभवती थी इतनी श्रुतिया परिभोज तस्मक बोल चुके पहले प्रभति प्राण इत्यादि इसीलिए ऐसा जो चीज है क्षेत्र संजय अव्यक्त मूल प्रभाव अव्यक्त मन अव्यालम उपान कारणी कारणम जिसका परिणामी कारण जिसका ऐसा जो उसको कहते हैं अव्यक्त मूल प्रभाव क्षेत्र संजय क्षेत्र संजय और क्षेत्र नाम भी इसका शरीर का क्यों शरीर कौन तेरव क्षेत्र में तेरे गीता में का तेरह सर्वप्राण कर फल आश्रय सकल प्राणियों कर्म फल का आश्रय भी है यह इसलिए भी इसको वृक्ष गया पेड़ है ना वृक्ष पेड़ में क्या होता है फल लगता है इस पेड़ में क्या हो रहा है आपके कर्म रूप फल लगता है सुख दुख मिलता है। शरीर ना हो तो सुख दुगान करोगे आप शरीर रूपी पेड़ में आपका कर्म रूपी आप जो है खाद वगैरह डाल देते हो पानी देते हो उसका नतीजा क्या निकलता है फल निकलते हैं। क्या फल निकलता है सुख दुख निकलता है इसलिए पेड़ के समान पेड़ पूरी सादृश्यता है इसके अंदर इसलिए शरीर को पेड़ कह दिया गया जिसमें हृदय भी गुफा बना हुआ है घोसला है दो चिड़िया बैठे हुए ऐसे इस पेड़ को वे दोनों सुपर्ण अविद्या काम कर वासना आश्रय लिंगोपाध्या आत्मेश्वर दोनों आलिंगन किए हुए हैं दो के समान कैसे कद अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंगोपाधि आत्मेश्वर क्योंकि इसमें क्या अविद्या है काम है कर्म है वासना इनके आश्रय रूपा जो सूक्ष्म शरीर उपाधि जिनके हैं ऐसे ये दोनों के दोनों चढ़िया इस पर बैठे हुए समझो सूक्ष्म शरीर लिंग लिंगम सूक्ष्म शरीर यह है उपाधि ऐसे दो आत्मेश्वरों ने जीवेश्वरों जीवेश्वर बैठे हुए तो हैं वे परेशनों जिस वृक्ष में आश्रित है उन दोनों में से अन्य एक, ऐसा है, जो कौन है वो छेत्रग्या हो, छेत्रग्या जो जीवात्मा, ये क्या कर रहा है? क्षेत्रोपाधिंग रूपा लिंगो लिंगी लिंग, लिंग उपाधि से विशिष्ट होकर में आश्रित हुआ होकर पिपलम कर्म निष्पन्नम पिप्पलम ने कर्म फल रूपम क्या है वो सुख दुख का लक्षणम फलम सुख दुख रूपी फल उस फल को क्या कर रहा है कद स्वादु अति अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम स्वादु अत्ती स्वादु, स्वादु कार्य कर रहे हैं अनेक विचित्र वेदना आस्वाद वेदना आस्वाद का मतलब ज्ञान अनुभव वेदना ज्ञान उसका ना अनुभव विचित्र प्रकार के ज्ञानों का अनुभव अनेक विचित्र ज्ञान अनुभव रूपी स्वादु स्वादु होता है उसका अर्थ होता है स्वादिष्ट क्या स्वादिष्ट है आपको जो ज्ञान अनुभव हो रहा है वही आपके लिए स्वादिष्ट है क्या अच्छा अनुभव हो रहा है या बुरा अनुभव हो रहा है वो आपके लिए चाहे आप मन से मानो ना मानो है आपका अपना एक कर फल होने से आपके लिए स्वादिष्ट होगा ही धैसे आप माने ना माने खराब लगे जैसा लगे आपके हाथ का जला हुआ आपका अपना रोटी आपके लिए अच्छी लगती है घर में कोई मेहमान आ जाए आप बना रहे रोटी उस रोटी जल जाए तो मेहमान को दोगे आप कभी तो नहीं देंगे वो अपना खाएंगे नहीं खाएंगे खा लेंगे इसीलिए अपना जो दुख है ना आप बाहर से बोलता करे बहुत दुखी हूं मैं ये हूं हूँ जो दूसरा क्या यहाँ जा करके अपना थोड़ा हल्का करने के लिए क्या चले अंदर से वो भी ठीक ही है जो है सब ठीक अंत में ही जब समझाओ तो क्या करे ठीक है महाराज जो है सो ठीक है बोल के ही जाएगा क्या कहेंगे प्रारंभ करो जो है सो सब प्रारंभ कर स्वादु अनेक विचित्र वेना स्वाद रूबाम स्वादु अपि भक्षते अविवेकता उपभोग करते रहता है बिना विवेक का विवेक रेत हो करके वो उपभोग करते रहता है अन्य और अन्य मन इतना ईश्वर है जो दूसरा है कौन ईश्वर कौन है वो ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सत्योपाधि ईश्वर लिंगोपाधि था ईश्वर क्या है सत्योपाधि वाला है। जो दूसरा वह ईश्वर है वो नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य मुक्त है ऐसे स्वभाव वाला नित्य सर्वज्ञ सत् ने मायाख्यम उपादरस्य सत्योपाधि आंदगी में देखिए सत्यम मायाख्यम उपादरस्य सत्योपाधि माया उपाधि वाला माया है उपादि जिसका ऐसे वह ईश्वर है कोई नश्ना का फल नहीं करता अविद्या काम अविद्याम करवासना आश्रय लिंग यमन स जीवा तथोक्त सरश सार्वत्पत्ति में सुंदर दिया हुआ है ज्ञात्मक अमल सत्शे उत्तनात्मक अमल सत् शुद्ध सप्त प्रधान माया तत्व है पर राशी रूप आधर्यस्य यश ही आधि उपाधि है जिसका छह नंबर टिप्पण ऐसी वह उपाधि वाला ईश्वर वह किसी प्रकार फल भोग करता ही नहीं है क्या है वो प्रेरयिता केवल सूर्य के समान प्रेरिता सूर्य उदय होता है अस्त होता है उससे आपको क्या मिला आपको कहा क्यों आप भी उठो सूर्य तो आपको कहता नहीं कुछ करो अच्छा करो पूरा करो सोए ना सो क्या करो क्या ना करो कुछ नहीं बोलता पढ़ो या ना पढ़ो चोरी करो कुछ भी नहीं कहता फिर भी आप अपने आप उसको उठती पड़ा सूर्य उठ गया उठ जल्दी उठो लेट हो रहा तो सो गए हम तो। सूर्या तो चलो चलो घर पहुंच जाओ जल्दी अस्तोरा है। है जंगल में हाथी पकड़ लेगा भाग नहीं हाथी नहीं कुछ उदय और अस्त होते ही व्यक्ति की प्रवृति निवृत्ति सारा नियंत्रित हो जाता है जब भी वो कहता आपको छिया आपको अपना और ड्यूटी कर रहा है उगना और जो अस्त होना उसका अपना काम है लगातार करते जा रहा है संसार भर के समस्त के लिए है प्रेरक बनता है अपने प्रवृत्ति निवृत्ति उनके प्रति ठीक ऊश्वर ईश्वर अंदर बैठा हुआ है इस जीव का प्रेरक बन रहा है चेत्रता प्रदान करता है और उपाध्य प्रता है इसे कहते यहां प्रेरित ही आसो उभयोर उस परमेश्वर कैसा है मात्री है उसके अंदर जैसे राजा मात्रता साक्षित्वत्ता किंड साक्षिव इत्यादि साक्षितेन अवस्थानम साक्षा येण इति न राजवद कुछ राजवत ऐसे है पाठ किए हैं न न न करके व्यंतिम पंक्ति में ठीक लेकिन राजा आजकल के राजा नहीं लेने का पहले जमाने के राजा प्रेरक होते थे इन प्रेरक कैसे होते थे वो स्वयं भी युद्ध में आ जाते स्वयं लड़ाई में लग गए दूसरे को जोश दे देते राजा जो स्वयं लड़ रहा है तो क्या होगा सब लग जाते जोश वो भी प्रेरक है स्वयं करते हुए दूसरे को करने की प्रेरणा देना नहीं कई बार होता है हमें करना पड़ता है मैं करता हूं तो फिर आपको प्रेरणा मिलती हे करना चाहिए सामने लग गए हम भी करेंगे नहीं तो करते नहीं, नहीं।, नहीं? तो वो प्रेरकत्व नहीं ईश्वर ईश्वर में कि कर्म कर रहा है और उसका देखा दे कि जीव मजबूरी में कर्म करे ऐसी बात नहीं इसे है इसे नराजवत ये ठीक है राजी सूर्य इसे कहते हैं कि साक्षित्व सत्ता मात्रा साक्षित्वी कैसे उसके अंदर ईश्वर में साक्षित्व कैसा है सत्ता मात्र समझना ये जी समान नहीं लेना गेवल दर्शन तो ही उसकी प्रेरकत्व समझो न राजवत राज के समान नहीं समझना वो देख रहा है बस यही उसकी प्रेरकत्व देखने का मतलब क्या उसमें भी नहीं उसके तो देख दे रहेगा पश्चित तो चक्षु शरणोच करना इसे पहले का सत्ता मात्र उसकी मात्र ही वास्तव में उसका दर्शन मात्र है दर्शन मात्र का तात्पर्य यहां पर प्रेरकत्व में लेना है राजा देख रहा है वहां भाई प्रेरकत्व जो है सत्ता मात्र से नहीं है राजा स्वयं कुछ जाता है युद्धादियों में वैसे नहीं लेना राजा साक्षी रूप में बैठा है दरबार में चल रहा है वाद विवाद हो रहा है वो देख रहा है बैठा हुआ है वाद विवाद का प्रेरक तो नहीं है साक्षी बले है दोनों तरफ देखने को मिलता है कई साक्षी होते हैं इन प्रेरक नहीं होते हैं कई प्रेरक है लग्न साक्षी नहीं है राजा जब दरबार में बैठा हुआ है साक्षी तो है लेकिन प्रेरक नहीं है आजकल भी लोकसभा राज्यसभा स्पीकर होता है स्पीकर बोलते तो सभा अध्यक्ष वो साक्षी है सब काम जो हो रहा है ने गली दे दे। दिया उसने। तो हल्ला बल्कि रोकते बैठो बैठो बढ़ो अंतर मत ना छो अल्ला रखो वो जेगा शांति का प्रेरित होता है अशांति तो का नहीं साक्षी तो होता वो उस वास्तव में प्रेरकत्व नहीं है और जो राजा खुद लड़ रहा है वह प्रेरकत्व है साक्षित्व नहीं है इसे दोनों बातें कह दे रहे हैं। दर्शन मात्रो कहते तो अच्छा ऐसी स्थिति है इसको विस्तार रूपण समझाएंगे अब तथा सदी जब ऐसा है तो समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो अन्नीशया शोचति मुह्यम जुष्टम यदा पश्यन्मीशम अस् समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला यह जो जीव है वह क्या कर रहा है अनीशया अपने अंदर क्या मान रहा है ईशत के अभाव के कारण मान लिया है मैं ईश्वर नहीं हूं इसी वजह से सोच की मुहिम अपने असामर्थ्य को मानता हुआ अपने आप को असमर्थ मानता हुआ मोह के वो सीबूत होकर के निरंतर शोक में डुबा हुआ है अपने आप को असमर्थ मान मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा कोई सामर्थ्य ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं हम तो जीव हैं हैं साधारण है, अज्ञानी है, है। असामर्थ्य का निश्चय कर लिया है अपने अंदर अति मोह ग्रस्त होकर के शोक मग्न होकर पड़ा रहता है यदा जुष्टम पशती पर ये जो जीव है जिस समय है, अपने से विलक्षण ऋषियों के द्वारा सेवित पूजित उस परमेश्वर को जुष्टम ईशम यदा मैंने जब अन्यम अपने से विलक्षण वह ईशम ईश्वर है जो सभी ऋषि आदि के द्वारा जुष्टम मैंने सेवित है पूजित है उसको अनुभव करता है पश्यती और क्या समझ रहा है अस्य महिमा नमिदी यह सारा संसार उस ईश्वर की महिमा है इस प्रकार से वह उस ईश्वर की महिमा के रूप इस संसार को जो देखता है इति उस समय वह शोक से मुक्त हो जाता है तब वह शोक से मुक्त हो जाता है भाषण उसमें तृतीय पाद में जो कहा था ना में क्या कहा था तो उसी का वर्णन है केवल वह फल भोग कर रहा कैसे वो इसका पूर्वार्ध बता दिया फिर मुक्त कैसे होएगा उत्तराधा दूसरे मंत्र का पूर्वार्ध पिछले मंत्र के तीसरे पाल में कहा हुआ फल भोग का वर्णन कर रहा है क्यों ऐसा कर्मफल भोग कर रहा है वो बता मुक्त कैसे होगा सदी समाने उत्तर शरीरे शरीर क्या है पूर्व में वर्णित जो ऊर्मूलवा का शत्रु वृक्ष भोक्ता जीवा यह जो भोक्ता जीवात्मा है अविद्याम करफल रागारी गुरु भारा क्रांत विद्या काम कर्म फल राग इत्यादि महान भार कसर सर्व पर चढ़ाए गए चल रहा है पाप बोझे से लदी नैया भवर में जा रही बोझा चढ़ा गुरु भार गुरु मने गुरुजी जी नहीं गुरु मने भयंकर भारत बहुत जबरदस्त गुरुजी गुरु जी भार है लघु गुरु लघु बोझा नहीं है थोड़ा सा गुरु भार मैने भयंकर बोझा है बहुत जबरदस्त बोझा है क्या क्या चीज की बोझा है तुम्हारे गठरी में ये जो बोझा सर पर चढ़ाई हुए हो गंगा पार से आता हुआ वो लकड़ी का बोझा नहीं है विद्या काम कर्म फल रागानी रूपा राग आर भी क्या क्या गिन सकते गिन लो अपनी मर्जी वो सारे चीजों का एक गटरी बांध करके वो गटरी को सर पे दिए हुए चल उठ जाग मुसा फिर बोर भैया उसमें भी आया शीश गटरी चढ़े अपने खोपड़ी पे पाप गटरी चढ़ के आदमी चलता है गुरु प्रार्थना में भी आया पाप से लगी। तो इसलिए यहां पर रहे हैं सब गुरु भार आक्रांत तो। अपने को कर्मफल का भोक्ता मानता है इसलिए सारी चीजों रूपी गुरुतम जो अत्यंत भार अत्यंत भयंकर भार बोझा से आक्रांत से युक्त होकर के जीव रूपी समान वृक्ष में उसी प्रकार से निमग्न रहता है जैसे अलाबरिव समुद्र अलाब रिव समुद्र अलाब अला न डूबता है न तय कभी डूबगी कभी ऊपर कभी जब ऊपर कभी जैसे एक लोटा होता है है ना? लोटा यू यू बना रहता है ना बना ऐसी लोटा में क्या होता है आप कुछ भर के रख दो जल में डाल दो डूबेगा नहीं होगा लोटक कभी अंदर जाएगा कभी ऊपर जैसे कोई तैरना नहीं जानता है वो आम को जल में छोड़ दो क्या हो फेंक दो वो कभी नीचे चला जाएगा कभी ऊपर आ तो नीचे जाएगा ऊपर आ जाभू शब्द जो, जो प्रसिद्ध है वो कड़वा लौकी का होता है हमारे यहाँ लगी तो पहले देखने में कमंडल देखा लौकी उसमें कड़वा एक होता है लौकी पेड़ होता ही उसी का पूरा अलौकी कड़वा होता है खाया नहीं जाता उसको आप काट देंगे उसको छेद कर देते हैं अंदर से अंदर निकाल सुखा देते हैं उसका आप छोड़ दो पानी कुछ भी सामान भर के भी तो कभी कभी डूबेगा नहीं पड़क पड़क होते रहे कभी अंदर जाएगा ऊपर लहर जाए ठीक जा उसी पर जीवात्मा है कभी डूबता है तो ऊपर तो आता है चक्कर तो तो चलते रहता है अलाब रीव समुद्र सामुद्रे जले निमग्न सामुद्री जले अलाब रिव निमग्न उसी की निश्चय नग्न निमग्न क्या निश्चय पूर्व डूबा है यह देहा भाव मापनो देहात्व करे वजीव अपने को करवर भोगता मानता है और निश्चय पूर्व अपने आप को आत्मा मानता हुआ शरीर को ही आत्मा मान रहा है वो इसे क्या कहता है अयम एवं अहम यद्यही देव ही अमुष्य पुत्र हम अमुक का बेटा हूँ मैं अमुक का नाती हूँ कृष स्थूलो मैं दुबला हूँ या मैं मोठा हूँ स्थूल हूँ गुणवान निर्गुण मैं बहुत गुणों से संपन्न हूँ अरे मेरे अंदर कोई गुण नहीं सारे दुर्गुण ही है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूं इत्योम इस प्रकार का भिन्न प्रकार का ज्ञान से भरा पड़ा है प्रती प्रतिदिवाला होने से नास्ति अन्यो अस्मा और क्या सोच रहा है नास्ति अन्यो अस्माद इस शरीर आदि से अलग कोई अलग जीव नाम का चीज नहीं है ऐसे ग्रहण कर बैठा है अस्माद अस्मादेहा अन्य आत्मा नास्तिक डिपेंड तो इस शरीर साल कोई आत्मा वगैरह नहीं है शरीर ही आत्मा है इसलिए बड़ा चलाएगा खिलाएगा बड़ा पृष्ट पुष्ट बनाए रखेगा ऐसे विचार करने वाला होने से जायते मृत संयुजते विज्ञतें संबंधी बांधव ही जन्मदाय मरदा है संबंधी अन्य बांधवों के साथ संयोग भी इसका होते रहता है